एक साधारण कुत्ता मैरी नोवक काले और सफेद रंग का छोटा सा कुत्ता गोद में, में उठा सके वहां सीधे बालों वाले कुत्ते थे और घुंगाले बालों वाले कुत्ते थे वहां काले कुत्ते थे और सफेद कुत्ते थे और भूरे कुत्ते थे वो इतने कुत्ते शायद ही आपने एक जगह देखे हर दिन वहां लोग कुत्तों को देखने आते हर दिन कोई ना कोई किसी कुत्ते को चुनकर ले जाता फ्रेशकर भी चाहता था कि कोई उसे चुनकर अपने साथ ले जाए इसलिए जब भी कोई आता तो वह अच्छा दिखने का प्रयास करता एक दिन एक किसान आया ओह मैं इसके साथ रहना चाहूंगा फ्रेशकर ने सोचा उसने अपनी पूछ हिलाई वह खूब हिला, हिला डूला किसान का हाथ चाटने के लिए वह कूदा यह कुत्ता तो खूब दोस्ती कर रहा है किसान ने कहा लेकिन मुझे तो ताकतवर कुत्ता चाहिए मैं तो एक बड़ा कुत्ता ही डूंगा रोजमर्रा के काम में किसान की सहायता करने के लिए एक बड़ा कुत्ता उसके साथ बैठ गया जैसे कि वह एक बड़ा कुत्ता हो लेकिन जोकर ने कहा मैं इस कुत्ते से काम नहीं ले सकता मुझे तो कोई नटकट कुत्ता चाहिए जिसे मैं कुछ करतब सिखा सकूं उसने एक टेरियर चुन लिया और वही उसे एक करतब वही उसे कर्तव्य भी सिखा दिया अब फ्रिश्कर को लगा कि वह समझ गया था कि उसे क्या करना होगा हर दिन उसने कर्तव्यों का अभ्यास किया उसने जमीन पर लेटकर मरने का अभिनय करना सीखा उसने बैठकर बोलना सीखा अब वह बहुत ही चतुर हो गया था एक दिन एक पुलिसमैन उस कुत्ता घर में आया उसने फ्रिश्कर को करतब करते देखा उसे खूब मजा आया और वो खूब हंसा तुम तो बड़े मस्त कुत्ते हो उसने कहा मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं लेकिन मुझे वह कुत्ता चाहिए जो थोड़ा गुस्सैल हो एक बड़े स्टोर की रखवाली करने के लिए मुझे कुत्ता चाहिए उस पुलिसमैन ने एक पुलिस का कुत्ता चुन लिया जो बहुत ही गुस्सैल था अगले दिन गुस्सैल दिखने का अभ्यास करने लगा वह गुर्राया उसने अपने दांत दिखाए जब वह ऐसे अभ्यास कर रहा था एक उसे देखने के लिए। भगवान ऐसा कुत्ता मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए उस महिला ने कहा मुझे तो एक सुंदर कुत्ता चाहिए मुझे वह कुत्ता चाहिए जो कुत्तों की प्रदर्शनी में नीला रिबन जीत पाए उस महिला ने घुंगाले वालों वाले फ्रेंच फूडल कुत्ता चुना और उसे घर ले गई और आप जानते हैं कि क्या हुआ फ्रेंच फूडल ने कुत्तों की में नीला जीता और रज़त, रज़त एक छोटा लड़का कुत्ता घर में आए उन्होंने बड़े कुत्तों को देखा और छोटे कुत्तों को देखा झबरे कुत्तों को देखा और शांत कुत्तों को देखा फिर उन्होंने फ्रिश्कर को देखा उन दोनों को देखकर फ्रिशकर इतना खुश हुआ कि उछल कूद करने लगा अपनी पूछ हिलाने लगा उनके चेहरे चाटने के लिए वो कूद पड़ा ओह यह कुत्ता मुझे पसंद है, छोटे लड़के ने कहा और लड़की ने कहा जगाता था रात में अखबार लेकर आता था वो सर्कस के कुत्ते जैसा चतुर था और पड़ोस के बच्चों को कर्तव करके दिखाता था वो पुलिस के कुत्ते जैसा बहादुर था और जब घर के सब लोग सो जाते थे तो वह रखवाली करता था बेशक फ्रेंच फूडल की भांति उसने कुत्तों की प्रदर्शनी में कभी कोई नीला रिबन या रजत कप न जीता था लेकिन छोटे लड़के और छोटी लड़की को इस बात की रत्ती भर पर परवाह नहीं थी उन्हें फ्रिशकर बहुत प्रिय लगता था जैसा वह था बिल्कुल वैसा ही